नमस्कार मित्रों, ये वीडियो एक क्वेश्चन के ऊपर है कि 1946-47 में अंग्रेज भारत छोड़के गए उसके मुख्य कारण क्या थे? तो मैं सारे कारणों का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दुरात्मा गांधी का इसमें कोई रोल नहीं था। उसकी वजह से अंग्रेज का चुहा भी नहीं डरा ブリトンカチュービー・アングレジオセニー・ダータアンカらコイプリフリード・モメントンカゴイ・レナディナイニータウォセフ・カディバナテテテ、チャパレベテテ、カパラベテテ、バジャンカテテ、アングレジオンセ、ジャラビー・ダースト・チャテティーキ、スカカーロバー・オーバー・オーバーディタキ、カリエ・カッタ、ギャラト・マーグのジャーウンカータイムタイム・ウィストウジャー、トクシャンアタイキ、アングレジオン・ウィスケ・サプセバディカランキャテ कारणों को में दो पार्ट में डिवाइड करूंगा external reason और internal reason external reason में world war 2 की जिसकी वजह से अंग्रेश कमसोर हो गए थे world war 2 जिसकी भाई के वजह से उनने बड़ी संख्या में भारत के युवानों को military training दी थी हत्यारों का उत्पादन बनाना हत्यारों भारत बड़े बेमाने पे हथियार आने शुरू हो जाएंगे ये एक्सटर्नल फैक्टर है इंटरनल फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आता है मातमा उधम सिंह और राष्ट्रपिता मातमा सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता मातमा सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमेशा ये कहा गया कि इनके पास तो कुछ ताकत थी नहीं वो तो � गलत फैमी खत्म हो गई राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस को ठीक है जापान से थोड़े बहुत पैसे हथियार मिलते थे पर अधिकतर पैसे उनको सिंगापुर में रहने वाले भारतीय देते थे कुछ भारत में रहने वाले भारतीय उनको पहुंचा देते थे, थे और उनको जो सपोर्ट मिल रहा था सैनिकों का लोगों का वो पूरा का पूर 日本のバルブテペに行くと、バーティアタックのバルブテペに行くと、その時に日本のバルブテペに行くと、日本のバルブテペに行くと、1945年。しかし、その時に、アザディン・フォーズが18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、18歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、1歳、 अंग्रेजों को भगा दिया और नागालैंड आज़ादीन फौज के कंट्रोल में आ गया, कैप्चर कर लिया उन्होंने। और उसमें जापान का कंट्रीब्यूशन जीरो परसेंट था क्योंकि जापान तो पूरा खत्म हो चुका था। तो क्वेश्चन आया कि आज़ादीन फौज को मदद कौन कर रहा था? तो पैसे उनको सिंगापुर में और पूरे दु バーラッケ、アングレジョキセナメ、アングレジョキジョバーティアセナメテのウスケジョバーティアセネティ、ウォーネアティアチュラチュラケ、デレテ。アロ、ジョ、ラダイアウィアサディンフォーティー、アンバーラッキ、ジャパンケカタモネケバー、ウスメアサディンフォーティー、ペティサジャー、セニックマレ、バーラッケ、アングレジョキジョセナティ、バーティオキ、ウスケクチュラ、チャーセニックマレ、 アザディン・フォー・ニランタ・アゲ・バッのィバルメキョン・アザディン・フォー・ハーゲイトキングレジオネ・アイ・フォース・カウピョク・シュュューキアヤディングレジオネ・アイ・フォース・カウピョク・はイ・カッパティア・ネイ・カッティア・トゥ・アザディン・フォー・トゥ・アザディン・フォー・ハーゲイトキアザディン・フォー・ハーゲイトキアザディン・フォー・キアパスコたアンティア・アクラフ・ミサイルイトゥス・キアパス・チップネイ・ベースネイタコイ・タン・スネイトゥ・カフィー・イ・マー・ジャンガルティン・カ・カー・ लेकिन आज़ादी इन्फॉर्म ने जो कोहिमा पे ध्वजवंदन किया, वो समाचार भारत के पेड़ मीडिया ने नहीं छापा, एक भी अखबार ने नहीं छापा। उस समय जो कहने के लिए भारतीय अखबार थे, ये बिरला का अखबार था, हिंदुस्तान टाइम्स या उन्होंने नहीं छापा, टाइम्स ऑफ इंडिया तो अंग्रेजी अखबार था, 私たちは2つのマガジンのハリジャンの「Young Leader」の2つのマガジンを見ていると、このマガジンの1つのマガジンを見ていると、このマガジンを見ていると、このマガジンを見ていると、このマガジンを見ていると、 と、ラッグマンディーのような大き न 大きな大きे大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大 तक नहीं पहुंचनी चाहिए きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きなाきな大きな大き र 大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大 ग े大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな कि अंदर जो सैनिक थे उनमें एक-एक सैनिक को ये इनफॉरमेशन पहुंच गई कि राष्ट्रपिता महात्मा सुभाषचंद्र बोस ने अंग्रेजों की सेना को हराकर कोईमा पर कंट्रोल ले लिया है तो इससे भारत की सैनिकों का उत्साह बढ़ा कि हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं कि यदि आजादी फौज के 50,000 सैनिक अंग्रेजों की ला� と、ハムングレジオケ、ラコキセナワレセニキッネングレジェ、バンドクドハリ、パタサダー、エクラクセカムツサメ、パタサダー、ジッネイテ、ハミン、パタサダー、コアサニセ、マのカマーケバカサテ、と、バーラッケ、サイニコカジョウサのダ、バーラッケ、サイニキアニウサメ、ウングレジオキセナティ、バーラッケ、サイニコカウサバダ、ウスカ、サブシバダ、カランタ。 ラシュラピタマータのスバシャンドロボスキアザディンフォーズ、アザディンフォーズ、ジャパンケ、カタモネケ、フォタ、アセルキー、カスカケ、ナガランドウォー、サブセバラ、タニンポインタ、ヤニキ、エク theoretical ーテバーティアセニー、コングレスコ、バガサクテ、ウォー、エク practical example ケ、ウリワーン、パリワーティートキー。ケバイヤー、テリーベリーチョート、デコイア、practical example エラシュラピタマハトムス・サブシャンドロボスキ सिर्फ पचास हजार सैनिक जिनके पास कोई इतने ज़्यादा हथियार भी नहीं हैं, इन्होंने नागालैंड पर एटे कब्जा कर लिया, भारत के वहाँ पे अंग्रेजों ने दो लाख से ज़्यादा सैनिक लगा दिए थे लड़ने के लिए, उनको हरा दिया, उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, तो हम तो ये दस लाख से बीस लाख स से क्रांतियां शुरू हो गए, विद्रोह शुरू हो गए, जिन्हें ये रोमिला था पर और जो पेड़ हिस्टोरियन है, every historian is a bloody paid historian, बिकाऊ इतिहासकार होता है, हरेक इतिहासकार बिकाऊ इतिहासकार होता है, नारू ने उनको पैसा दिया था म्युटी नहीं लिखने के लिए, म्युटी नहीं है, घिसा पीटा अपमानजनक शब्द होता ह� विद्रोह यानी सैनी के एक कॉस के लिए लड़ रहे थे। तो जवाहरलाल गांधी ने इतिहासकारों को पैसा दिया कि आपको म्यूटीनी शब्दल लिखना है इसलिए आप टेंथ क्लास की या ट्वेल्थ क्लास की इतिहास की पिता किताब देखोगे। तो उसमें लिखा है नेवी म्यूटीनी। कहीं भी नेवी रिवॉल्ट शब्द नहीं लिखा विद्रोह किया और उसके सामने भारत के सैनिकों ने गोलियां चलाने से मना कर दिया तो अंग्रेजों को अपने सैनिक उतारने पड़े उसके बाद जबलपुर में रिवॉल्ट हुआ इस तरह से कुल मिलाके कुछ 55 छोटे मोटे रिवॉल्ट्स का उल्लेख होता है अंग्रेजों की डायरी में ही है बम्बई की नेवी में जबलपुर में और जो � では、今、メディアセンターの2の、no. 2の、no. 2の3の2の3の2の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3のがの3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3のの3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の3の नेवी के भारतीय सैनिकों के समर्थन में बैनर लगाए थे, उनको प्रोत्साहन देने वाले नारे लगाते थे और इसमें कांग्रेस ने इनका विरोध किया था, जवाहरलाल गांधी और दुर्गादास गांधी ने दोनों ने सरदार वल्लभभाई पटेल उस समय सरदार नहीं थे, उस समय वो सिर्फ वल्लभभाई पटेल थे, वल्लभभाई पटेल को रख देने चाहिए आत्मसमर्पण करके अंग्रेजों के पास आ जाना चाहिए और दबाव इतना ज्यादा था कि वल्लभभाई पटेल को ये स्टेटमेंट बम्बई के अखबार में देना पड़ा और जवाहरलाल गांधी और दुर्गादेव गांधी ने दोनों ने सैनिकों का विद्रोह किया था उस समय सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने उसका समर्थन क कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जवारलाल गांधी और दुर्गादेवा गांधी को अंधेरा करके कांग्रेस के ग्रासलूट कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों के ऊपर उतर आए और उन्होंने नेवी के सैनिकों का समर्थन किया और उसके लिए तीन दिन के बाद बॉम्बे का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अंग्रेजों ने बॉम्� तो अंग्रेजों ने पहली बार बॉम्बे का कंट्रोल भारतीयों के हाथ में कब दिया नेवी रिवॉल्ट के बाद और नेवी रिवॉल्ट के प्रेरणा मूर्ति कौन थे राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस कि उन्होंने जो कोयमा पर फतह हासिल की उसकी वजह से भारत के सैनिकों का हौसला बढ़ा और फिर जब जगह जगह जग इस तरह के � सेना के उनसे रिपोर्ट मंगाई कि अब भारत में विद्रोह हुआ तो हमारी सेना क्या विद्रोह दबाने के काम आएगी तो सारे फील्ड कप्तान जो थे उन्होंने किया कि मेरे अंदर जो सैनिक हैं वो मेरा कहाँ नहीं मानेंगे वो विद्रोह करने की तैयारी पे यानि कि 1857 अब दोबारा होने वाला है वो भारत के वो वाइस रॉ विद्रोह को दबाने के लिए तो कितने सैनिक मंगाने पड़ेंगे? तो उन्होंने पूरी जो परिस्थिति का आकलन किया वो इस तरह से था कि 1857 में विद्रोह को क्यों आसानी से दबा दिया गया? उसके वजह थी कि उस समय भारत के सैनिकों को सिर्फ हथियार चलाना आता था हथियार बनाना नहीं आता था। मतलब उनके पास अंग्र उनके पास अंग्रेजों की चोरी हुए कुछ तोपें थीं, उस तोप के गोले खत्म हुए, वो तोप भी खड़ा रद्दी हो गई, और भारत के सैनिक 1857 में वही फिर पुराने तोप और तीर भाले पे आ गए, अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से हरा दिया, दूसरा, उस समय मराठा ओं ने बहुत बड़ी गलती की थी, 1857 में क्या? कि उ और वाजिब है घबरा गए क्यों घबरा गए क्योंकि मुगलों ने सिखों पर भारी मात्रा में दमन किया था, लाखों सिखों की हत्याएं की गई थीं इसलिए वो मुगल को देखकर मुगलों में उनको विश्वास भी नहीं था मुगल से वाजिब नफरत करते थे यदि उस समय मराठाओं ने अपने आप को राजा घोषित किया होता तो सिख और सिख और मर ラコシコキ、カタルキヨ、ダンパリワータンキエイヤ、ラコアパランキエホ、マイラオケ、イスタラキアカテカビ、マラタンエニキ、ディボーシル、アタックカテレ、タックスファスウルカテレ、ト、マラタオ、シコメ、イタナ、ジャダ、ウェムネシアニタ、ト、ヤディ、マラタオネ、アプネアコラジャー、ゴシェキヨータ、ト、バリサンキアメ、シコカ、サマータンミルタ。レキンコ、マラタオンキアプネアン、アンチ、カムジョリアン、ジスキウォネ、バジュシア、ザファコ、サマルタンディア、イスレシコ、アラゴゲ。 ये एक सबसे बड़ा रीज़न था। इस समय आसानी था। इस समय जोत है वो भारतीय ही थे। और भारतियों की भारत की जो सेना थी उसमें बटवारा उस समय 1946 में पॉसिबल नहीं था। अंग्रेजों को बाद में जो एक साल का टाइम मिला उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बड़े पैमाने पे बटवारा किया वरना आजादीन प� ब्रिटेन की वैसे इकोनॉमिक कमर टूट चुकी थी और वहाँ के लोग दो लाख सैनिकों का बलि देने पे तैयार नहीं थे और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यदि भारत के सैनिक और अंग्रेजों के सैनिक के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और उसमें रूस यदि हथियार पहुंचाना शुरू करता यहाँ एक्सटर्नल अंग्रेज वो यूद नहीं जीत पाते हैं। और उसका एक practical example क्या था चाइना। कि चाइना में second world war खतम होने के बाद अमरीका और France ने और दो-तिन European देश थे Britain behind the curtain था, directly वो चाइना से नहीं लड़ रहा था। उन्होंने भारी मात्रा में कौमिंग तांग � कटपट ली थी। उसको बड़े पैमाने पे हथियार दिए कि भाई चेयरमैन माओ की सेना को खत्म कर दो। और चेयरमैन माओ की सेना को रशिया ने हथियार पहुंचाने शुरू किए। तो रशिया के ने जो हथियार पहुंचाने शुरू किए उसकी वजह से चेयरमैन माओ की सेना आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई। यानी एक प्रैक्टिकल एग्जा� इसलिए अंग्रेजों ने वही परिस्थिति को भारत में एस्टीमेट किया कि यदि हम इंग्लैंड से दो पांच लाख सैनिक बुलाते हैं तो उनकी सप्लाई लाइन बहुत लंबी हो जाएगी ब्रिटेन से भारत हथियार पहुंचाना बहुत मुश्किल है और उसमें यदि रूस हथियार पहुंचाना शुरू करता है तो ब्रिटेन के दस लाख सैनिक मर और फिर उन्होंने देखा कि भाई हम भारत छोड़े लेकिन छोड़ते-छोड़ते कटपुतली गवर्नमेंट को रखते जाए जो कि हमारे उंगलियों के इशारे पे नाचे इसलिए उन्होंने सत्ता दुरात्मा गांधी जवाहरलाल गांधी ऐसे दोगले लोगों को देने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी और भारतीय कहाँ बेवकूफ बन गए कि � अब जब उन्होंने देखा कि भाई सत्ता भारतीयों के हाथ में आ रही है तो वो सोचने लगे कि भाई सचमुच भारतीयों के हाथ में आ रह आने वाली है इसलिए आजादी की मूवमेंट का एक तरह से लॉजिकल कंक्लुशन आ गया इलॉजिकल कंक्लुशन पर उनकी नजर में उस समय लॉजिकल कंक्लुशन था और अंग्रेज भारत में भारत छो अब इंटरनल फैक्टर में एक और बड़ी बात होती है, वो थी महात्मा उधमसिंह की। महात्मा उधमसिंह और महात्मा बदललाल दिंगरा ने क्या किया? वो लंदन गए, एक शहीद, एक गोली, एक दुश्मन, और वो दुश्मन कोई छोटा मोटा कांस्टेबल नहीं, सीधा मिनिस्टर लेवल का आदमी, जनरल लेवल का आदमी, एमपी लेवल उदम सिंह ने माइकल डवायर को फांसी दी थी। जो पेड़ हिस्टोरियन है, वो हत्या वाले शब्द यूज़ करते हैं। हत्या शब्दों में नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें फांसी शब्द यूज़ करना चाहिए। अंसामूर्ति या उदम सिंह ने अंसामूर्ति मातमा उदम सिंह ने लंदन जाके माइकल डवायर को फांसी दी। माइ लेकिन उसके पीछे माइकल डायर का ऑर्डर था। माइकल डायर उस समय पंजाब के गवर्नर था, उसने जनरल डायर को ऑर्डर दिया था कि यदि मैंने सुना कहीं कि इस तरह की कोई मीटिंग हुई है और यदि तूने गोलियां नहीं चलवाई तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूँगा। यानी जनरल डायर का तो अपना दोष था ही, �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 मैं अंग्रेज के राजा को फांसी पे दूँगा, फांसी चढ़ा दूँगा। फिर देखो कि वे अंग्रेज के राजा की तो सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, तो उसने कहा चलो मैं अंग्रेज के प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लड़ा फा, फांसी दूँगा। फिर देखो उसकी भी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, तो उसने 1940s इसका नेवी रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सिक्योरिटी चार्ज नहीं कर दी गई, जितनी सिक्योरिटी वर्ल्ड वार के टाइम नहीं थी, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई क्यों? क्योंकि उनको भाई था कि जो हज़ारों लाखों भारतीय लंदन में हैं हज़ा と、バーラーメンの場合、ユーワク、アインサムティマートマウダムシング、アインサムティマートマウダムシング、アインサムティマートマウダムシング、アインサムティマートマウダムシング、アインサムティマウダムシング、アインサムティマウダムシング、アインサムティマウダムシング、アインサムティマウダムシング、アインサムティマウダムシング、アインサムティマウダムシング、アインサムテイング、アンサムティマインサムティマウダムシングアン、アインイングアン、アン、アンシングアン、ア ये भी एक भाई उस समय खड़ा हो गया था और ये भारत को अंग्रेज जो भारत छोड़के के उसमें एक बड़ा कारण था अब external factor भी important है external factor में सबसे बड़ा श्रेई जाता है Adolf by Hitler को Adolf by Hitler भारत के दुश्मन थे उसमें कोई doubt नहीं है यदि उनको मौका मिलता तो भार アングレジョネ・ドルタシャキューチャークニー・ラハルブ・ハラッカー・デトン・コ・モカ・ミラー・オタト。モカ・ミラー・イスラハマリュンセコ・ディレクト・シュマニニー・エプロポテショア・ニミテー・ウォー・ハー・ハー・タラセ・ウォー・ングレスケ・バーティー・ジャンタ・ハマー・アリナディナ。レギン・エクバーテー・キュー・ウォー・アングレジョ・キュー・オ・ラライウィ・ウスキュジャー・アメアザ・ドネカ・モカ・ミラオッド・ジャンダクニー・ザ・ウォーテヨー・ジョー・ミン・ドバー・アン・アメイカ तो इस बार भारत दुनिया में एडोल्फ हिटलर जैसा कोई आदमी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें दोबारा आजाद होने का मौका मिलेगा मतलब कि अजगर ने मानलो एक हिरण को लपेट लिया अब क्वेश्चन आता है कि हिरण भी लड़ रहा था पर अजगर ने हिरण को छोड़ा उसका एक कारण ये था कि चीते ने अजगर पे उमला किया था � と、チテーカー contribution は、パンナに行きたいです。そして、パンナに行たいです。と、これが、この時のパンに行きたいです。と、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、こが、これが、これが、e れが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、こ i が、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、こはが、これが、これが、これが、これのこれが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これ、こ कि हिटलर ने 1934 में बड़े पैमाने पे सेना बनानी शुरू की, लाखों युवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू किया, हथियार बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां शुरू की, हथियार बनाने के लिए लाखों की संख्या में इंजीनियर खड़े करने शुरू किए, जब अंग्रेजों को ये सारी इनफॉरमेशन मिली, तो उन्ह ブリトンのユーココを食べていると、それがバーラッケ、ユーココを食べていると、ユーコのような training を見つけると、1934年に1回戦を見つけると、バーラッケ、ユーココは1回戦を見つけると、1940年に1回戦を見つけると、2回戦は1回戦。 तो आप क्वेश्चन आता है कि भारत में 1947 में कुछ भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल सब मिलाके भारतीय उपखंड मिलाके कुछ 30 लाख से लेके 40 लाख युवक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग थी तो अंग्रेज का क्या खबरी खराब थी कि उन्होंने इतने सारे लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी उनको पता नहीं था कि ये लो アディオイネパーティオコミューティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティー 1947年に1回の時に2回の時に2の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時にた回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2回の時に2に2回の時に2回の時に2回の時に2回の रूस और जर्मनी के भाई की वजह से। अब रूस और जर्मनी का भाई कैसे? कि 1934 में जब एडोल्फ़ हिटलर ने युद्ध की तैयारियाँ शुरू कीं और साथ में जोसेफ़ भाई स्टालिन ने भी बड़े पैमाने पे युद्ध की तैयारियाँ शुरू कर दी थीं। युद्ध की तैयारियाँ कितनी शुरू की थीं स्टालिन भाई ने? क और 1940 में रशिया हर साल 10,000 टैंक का उत्पादन कर रहा था मतलब जिस रशिया के पास सिर्फ 4,000 टैंक थी उतने इतने सारे हथियार बनाने की फैक्ट्रियां डाली बंदूक गोले तेंप सब कुछ कि 1940 में तो वो साल की 10,000 टैंक का उत्पादन कर रहा था तो अंग्रेजों को भय क्या लगा कि यदि अंग हथियार जर्मनी ने जर्मनी के नेवी ने सप्लाई लाइन तोड़ दी तो भारत की सेना हार जाएगी कैसे हार जाएगी क्योंकि एक संभावना मानी जाती थी 1935 में एक संभावना मानी जाती थी कि रशिया और जर्मनी आपस में मिल जाएंगे और वो दोनों देश मिल पे ब्रिटेन पे धावा बोल देंगे तो जर्मनी के नेवी सप्लाई लाइन तो और रूस की नेवी अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत में उतर आए तो अंग्रेजों की सेना हार जाएगी और इसलिए फिर अंग्रेजों ने 1935 के आसपास भारत में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां डालना शुरू किया और हथियार बनाने के लिए सारे के सारे इंजीनियर से इंजीनियर ब्रिटेन से लाना पॉसिबल नहीं था बहुत महं 45 के बीच, उसका एक रीजन एडॉल्फ बाय इटलर थे, दूसरा रीजन जोसेफ बाय स्टालिन थे, और ये संभावना थी कि रशिया और जर्मनी दोनों मिलके ब्रिटेन पे युद्ध करेंगे, ऐसी 1935 से लेके 1939 तक, ये संभावना विश्व को लग रही थी। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अंग्रेजों ने भारत की सेना को バーティーはもう1回のミッテリーのファクトリーそして、私のコンプはそれをがない。今、インたら、私は数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増たら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数がのえたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が増えたら、数が जापान खत्म होने के बाद भी उन्होंने नागालैंड में अंग्रेजों की सेना को हरा के कोइमा में ध्वजवंदन किया, भारत का ध्वज वहां पे फराया गया, भारत के इतिहास में पहली बार भारत का झंडा भारत की धरती पे लहराया गया हो, तो उसका श्रेय आज़ादी इन फौज को जाता है, दुर्गादेव गांधी को नहीं जाता, नहीं तो ये जो कोईमा की गटना दी उसने भारत के साइनिकों का inferiority complex एक 24 गंटे के अंदर खतम कर दिया, भारत के साइनिकों का उससा बड़ा, उसके बाद ये navy revolt हुआ, जिसको paid historian navy mutiny बोलते हैं, और फिर जबलपूर mutiny और इस तरह से अलग-अलग विद्रो शुरू होने शुरू तो उसका एक बड़ा कारण ये कि उनको भय था कि यदि विद्रोह दबाने की कोशिश की और यदि रशिया ने आत्मार बेचने शुरू कर दिए, तो भारत पूरा का पूरा हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने एक पॉइंट के बाद मिनिमाइजिंग द लॉस का शुरू किया कि हम भारत से निकल जाते हैं, लेकिन जवाहरलाल गांधी और Article 147 क्या कहता है? Article 147 भारत के Constitution का कहता है कि यदि Privy Council कोई order देती है तो भारत की Supreme Court को मानना पड़ेगा और Indian Independence Act या Government of India Act 1935 में Britain की Parliament को amendment करती है तो वो भी भारत की Supreme Court को मानना पड़ेगा यानि バーラーコは1947の時にバーラーコの時にバーラーコは2つの時にバーラーコはの時にバーラーコは2つの時にバーラは2つの時にバーの時にバーラーコの時にバーラーコは2つの時にバーラーコはの時にバーラーコは2つの時にバーラーコは2つのにバーラーコは2つの時にバーラーコは2つの時にバーラーコは2つの時にバーラーコは2つの時にの時にバーラーコは2つにバラーコは2つの時にバーの時にバーラーコは2の時にバーラーコは2つの時にバーラの時 सुप्रीम कोर्ट के जज को थोड़ा बहुत रिश्वत देके, लेकिन भारत कमजोर नहीं पड़ा क्योंकि रूस कमजोर नहीं पड़ा, मतलब एक पूरा कॉल्ड वॉर का हिस्ट्री इसमें आ जाता है कि अंग्रेज़ ये सोचते थे अंग्रेज़ और अमेरिकन की रूस दस साल के अंदर टूट जाएगा, लेकिन रूस चालीस साल तक तीस साल तक � ईरान ये इराक को कैप्चर कर लिया, लीबिया को कैप्चर कर लिया, अमेरिका का ब्रिटेन का प्लान था कि हम 1965 तक पूरी दुनिया दोबारा कैप्चर कर लेंगे। उनका क्या? कै, उनका कैलकुलेशन क्या था 1945 में कि स्टालिन जिंदा है, स्टालिन के खत्म होने के बाद रशिया पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्टालिन क और उसके बीच वो मौका हाथ से निकल गया, वरना आर्टिकल 147 में साफ-साफ शब्दों में लिखा है कि ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज को मारना पड़ेगा इस तरह से यदि भारत कमजोर पड़ जाता और इंटरनेशनल पावर कोई नहीं बतता अमेरिका और ब्रिटेन की कंपटीशन में ये तो हुई इतिहास की बात। आज इसको क्या लेना देना? आज इसको लेना देना है। लेना देना क्या है कि हमें जो 47 में आजादी मिली, उसका एक कारण था कि एडोल्फ बाय हिटलर ने एक चैलेंज खड़ा किया जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारत के लाखों सैनिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी पड़ी, हथियार बनाने की アジマアメリカからバラッティクオークルーター。アジバラッメコイアッパレ・ウィシュマメキオアドルバイ・ヒトラリーアネワー、トキジトニビ・パシミデシェ、ウォアパスミミミルゲンウォークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオークオー ビジネスアレンジメントは、1つの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国国の国の国の国の国の国のの国の国 सदाम को नेलकटर भी नहीं दिया लड़ने के लिए इतना ही नहीं रूस और फ्रांस अंदर से अमेरिका से मिल गए इसलिए जो रूस के और फ्रांस के थोड़े बहुत हथियार इराक के पास थे वो युद्ध शुरू होने के बाद काम करने बंद हो गए उसका जो किल्सविच का कोड था वो रूस और फ्रांस की हथियार ने अमेरिका को बेच m アメリカンへと、e ラ e スへの understanding は、フランスへの意味がない e す。今日は、Libya と、Italy と、アメリカンへの意味がないです。Italia、アメリカと、フランスへの意 e t ないです。と、ロシア a ブリタンは、ブ n タンは、ブリタ r は、ブリタンは、ブリタ a は、ブ n タン i ブリ o ンは、ブ s タンは、ブリタンは、i リタンは、n リタンは、o リ a ンは、ブリタンは、ブリタンは、ブリタンは、ブリタ i は、ブリタンは、ブリタンは、ブリタンは、ブリタンは、ブリタンは、ブリタンは、a リタンは、ブリタン h ブリタンは、ブ o タンは、 アパスウィンビーミルチーミルチーミルチー s ルチーミルチーミルチーミルチーミルチーミルチーミルチーミルチーミルチーミルチーミルチーはルチーミルチーミルチーミルチーミルチーミルチーミルチーミルチーミル アメリカンへ、パキスタンへ、サタライトへ、サンパーから、ウェブスへ、カーゲルへ、ウサマイ、ロシアへ、ネビヨンコ、レッサー・ガイダー・ボムネディア、ロシアへ、レッサー・ガイダミサイルネディア、フランスへ、ネビヨンコ、ネビヨンコ、イスラエルネディア、イスラエルネディア、イスラエルネディア、イスラエルネディア、イスラエルネディア、イスラエルネディア、イスラエルネディア、イスラエルネディア、イスラエルネディア、イスラエルネディア、イスラエルネディア、イスラエディア、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 どういうことですか 1990年にアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリリカのアメリカのアメリカのアメリカのメリカのアメ 東京の街の人は、2008年に1回のポイントが出てきました。 パークパークパークチャップのチャップ49パークパークチャップのチャップ49パークチャ e プ t チャップ h t パークチャップのチャップ49パ a クチャップのチャ l 550ペークチャップのチャップ39パークチャップはここに入っていません अप्रैल 2011 के बाद क्यों शुरू किया? क्योंकि जो गलत फैमी हमारे देश के यूएसओ में आ गई है कि सेना की क्या जरूरत है भाई यदि 1947 में चरखे घुमाने से भजन गाने से खारी बेचने से चप्पले बेचने से खारी की चप्पले बेचते थे वो लोग यदि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं तो आज हम मोमबत्ती जलाके チャーカーグマーケーと、バジャンガーケ China コビバカサテン、パキスタンコビバカサテン、アメリカコビバカサクテン。Or media, paid media, itene Badepramanepe Duratma Gandhi or Skee Charkechalaneca ka Prachar Kartai, Ki Pratyash Prama He, Durhe, Jaseme Jo Duratma Vadimilte, g a n、nah、d i Vadimilte, o、oh、n k t n k a p i r a o n i Yatem, Apen h a n o r o n a k a m e r i a Bage. ウスケバーディーワパーサンタタタキラカミーロコー。Libya キヨニジャーテ、Libya キバトビアイ、マペアメリカンバケウスケバーディーザーアナ、ジャムジャーウ、マペアパキスタンアタンバディ、ベジナーバンカレヤトカ、パンディー、カシミリ、パンディーワパーワパーズジャーウスケバーディーワパーサンタアンシャンカケ、バンガーデショーガーパーパーヘペアデメディアイテネ、バレパマネペア、ドラッタマガンディー どういうことか なき Duratma Dandi or Jawaharlal Ghazi or Unke Charkha Brigade or Kadi Regiment or Abijo Nai Shuruiye Mombati Brigade Otura Kadi or Charkha b a j a n a n a p u u t o i o s l u t h a カリトーラ、カリキビファシャンアリエ、バジャンガナウォトアウトファシャン、ラクター、イスレオ、モンバティレケグンダー、ディンモタイム、ミルタニエ、ノクリカネンダー、イモンバティ、ジャダカマティ、チャカウマウト、ラッコディケガニ。イスレモンバティ、チャカブリケ、バジャン r e g i m e t イスコトネケー、アウト、バーラッケー、アッツケー、ユアコ、セナカマト、サムジャンエケー。 ये इतिहास रिपीट करना जरूरी है कि उस समय भी हमें आजादी हथियारों और सेना की वजह से मिली आज की वजह से नहीं और प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इसलिए बनता है कि हमें आजादी मिली महात्मा उधम सिंह की वजह से महात्मा मदनलाल निगम की वजह से महात्मा बगत सिंह की वजह से पहले बगत सिंह का प्रयत्न का मैट स्कॉट को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था और एक दुश्मन भी मर जाता एक और भी मरता महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने वाइस राइट की ट्रेन के नीचे बम रखा था और वो ट्रेन एक मिनट जल्दी निकल गई इसलिए वो जब ट्रेन वो बम पटा तो सिर्फ़ गार्ड का डिब्बा जो आखिर में होता है वो उड़ा वाइस राइट को कुछ हुआ तो महात्मा चंद्रशेखर आजाद को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाती कि वो वाइसराइट को फांसी देने में सफल हो जाते पर तो भी दो ही दुश्मन और सामने 20 लोग 25 लोग शहीद हो गए उनके हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में पर अंग्रेजों को इतना पता लग गया कि भाई एक भगत सिंह असफल गया या तो कम सफलता मिली � ラシャピタ、そばしんロボスネト、プロテスプロティト、ハゲて、アント、アップネブルブテペ、アナガランジテ、アップネブルブテペ、コーヒーマジテ、トイセイ、ヤサレカランョキヴァジャセ、アングレジョコ、ジャナパラトメ、ドミネメ、サマライスカマウダムシン、マーマバダルラ、ディングア、ラシャピタ、マーマ、そばしんロボスネ、turning point はャヘ、ネビー・リボール。 ジャブルプルリボルのようなものがないと、と、ジャブルプルリボールがないと、ジャブルプルリいと、ジャブルプルリボールないと、ジャブがないと、ブと、なジャがないジないと、ジャブルプと、ジャブルプルリボーールジャプ आजादी देनी पड़ी और एक इसमें योगदान एडल्पा हिटलर और जोसेफ पह स्टालिन का भी था जो कि फ्यूचर में हमें नहीं मिले वाला है इसलिए इस बार हमें और चोकरना होके और तयार रहने की जरूरत है धन्यवाद है